और जिस तरह से हम लोगों ने लाइटहाउस मर्डर केस को सॉल्व किया है इसी तरह और भी कई केसेस हमारा इंतजार कर रहे हैं। आगे हमें उन सभी केसेस को इसी तरह क्लोज करना है। विक्रांत ने एक घूट वाइन पीते हुए कहा यस सर <laughs> हर्ष ने लगभग चिल्लाते हुए कहा <laughs> सर मैं तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ मुझे तो लग रहा है की कल से मैं बहुत फेमस होने वाला हूँ हाँ अगर हम लोग ऐसे ही विक्रांत सर के साथ काम करते रहे तो हमें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है विक्रांत सर के साथ रहेंगे तो पक्का हम फेमस हो ही जाएंगे हर्षित ने कहा हाँ सच में सर जहाँ रहते हैं वहाँ बस कमाल ही होता है अनुष्का ने भी उन लोगों की बातों से सहमति जताते हुए कहा चेयर्स चारों लोगो ने एक दूसरे ऐसी अपनी गिलास टच कराते हुए जोर ऐसी चिल्लाते हुए कहा अचानक ऐसी दूसरी टेबल पर बैठे लोगों में ऐसी एक ने चिल्लाते हुए कहा तुम लोग आराम से बात नहीं कर सकते क्या ये पब्लिक प्लेस है तुम्हारा घर नहीं है ये सुनकर विक्रांत ने गुस्से में आकर अपने साइड में पड़ी प्लास्टिक चेयर को अपने हाथ में उठा लिया विक्रांत के गुस्से के बारे में हर्ष को अच्छे से पता था ऐसे में वो तेजी से उसकी तरफ उसे चिल्ला पड़ा नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं नहीं लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और विक्रांत ने उस प्लास्टिक के चेयर को उठाकर अगले टेबल पर बैठे लोगों के खाने की टेबल पूरी ताकत ऐसी दे मारा ओह आह अचानक के टेबल के चारों तरफ बैठे सातों लोग उठकर खड़े हो गए विक्रांत ने प्लास्टिक की चेयर उठाकर सीधे ही उन लोगों के टेबल पर फेंक दिया था जिससे टेबल पर रखा हुआ सारा खाना बिखर गया था हालांकि तो नहीं लगी थी और उनके कपड़ों में दाग लग गया था तुम्हारा तो दिमाग खराब है क्या एक न गुस्से से विक्रांत को घूरते हुए वो लोग विक्रांत की तरफ देखते हुए चिल्लाने लगे लेकिन विक्रांत मानो कुछ सुन ही नहीं रहा वो चुप चाप दूसरी तरफ मुँह करके अपना खाना खत्म करने में लगा हुआ था वो इस वक्त ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो अनुष्का और हर्षित भी विक्रांत का ये रिएक्शन देखकर काफी चकित रह गए थे वो दोनों विक्रांत के ठीक अपोजिट साइड में बैठे हुए थे वो दोनों भी विक्रांत के इस बिहेवियर से काफी असमंजस की स्थिति में थे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत इस तरह अजीबो बिहेव क्यों कर रहा है सर आप शांति से नहीं बैठ सकते क्या इतना गुस्सा दिखाने की क्या जरूरत है हर्ष ने बड़बड़ाते होगा और फिर उसने फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने खाने की प्लेट को आगे सरका दिया। फिर वो अपनी जगह पर खड़े होकर सामने के टेबल बैठे उन सातों लोगों को घूरने लगा उन लोगों में से एक ने अब तक अपने हाथ में एक चेयर उठा लिया था और वो इस चेयर को फेंककर विक्रांत को मारना चाहता था हालांकि जब उसने लम्बी चौड़ी बॉडी लिए हुए हर्ष को खड़े देखा तो फिर उसके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी हर्ष को खड़े देख उन सातों में से किसी की भी हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हो रही थी उस सब के सब अपनी जगह पर नर्वस खड़े थे दरअसल ये सातों लोग गवर्नमेंट इम्प्लाई लग रहे थे ऐसे में ये सभी के सभी हर्ष को इस हालत में देखकर काफी डरे हुए नजर आ रहे थे पहली बात तो ये लोग काफी सभ्य और पढ़े लिखे नजर आ रहे थे इनके लिए बात बात में लड़ाई झगड़ा करना पॉसिबल नहीं था बुद्धि के मामले में हर्ष को भले ही थोड़ा कम आका जा सकता है लेकिन बॉडी के मामले में उसका कोई तोड़ नहीं है शुरू से ही उसे बॉडी बिल्डिंग का शौक रहा था ऊपर से उसकी आंखें और उसका चेहरा भी किसी बीच से कम नहीं था यहाँ तक कि कपड़े के ऊपर से भी उसकी बॉडी साफ नजर आ रही थी ऐसे में जब वो पहाड़ जैसा बदन लेकर उन लोगों के सामने खड़ा हुआ तो उनके माथे पर पसीना आ चुका था हर्ष यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहता था लेकिन इस वक्त उसे कोई और रास्ता नहीं समझ में आ रहा था उसने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा तुम लोगों में से कौन सबसे पहले आएगा जल्दी करो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है जल्दी आओ जिसको आना है उसने जब बात करना बंद कर दिया तो फिर लोग और ज्यादा भयभीत हो उठे अब उसमें से कोई भी आगे एक इंच भी बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था आगे आओ जल्दी तुम इतने लोग हो अगर एक साथ आगे आना चाहते हो तो एक साथ आ जाओ कोई दिक्कत नहीं हर्ष ने अपनी मुठ्ठी बांधते हुए कहा हर्ष को इतना कॉन्फिडेंट देख कर, वो लोग और ज्यादा भयभीत हो उठे फिर कुछ देर बाद ही उन साथों में से एक उठकर खड़ा हुआ और उसने हर्ष की तरफ देख चिल्लाते हुए कहा अच्छा रुको तुम भागना मत अभी हम लोग आते हैं फिर बताते हैं तुम्हारा इसके बाद उन सातों लोगों ने फटाफट अपना बैग उठाया और जल्दी से वहां से से बाहर की तरफ भागने लगे। उनमें एक ने फटाफट अपना वॉलेट बाहर रेस्टोरेंट के कैश काउंटर पर जाकर बिल पे किया और फिर कुछ ही पल में ये लोग यहाँ से गायब हो गए विक्रांत ने निराशा पूर्वक अपना सिर हिलाते हुए कहा ओहो हद है सात लोग थे साले फिर भी डर के भाग गए बॉस हर्ष ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा वो लोग बस आराम से बात करने के लिए कह रहे थे वो हमसे कोई फाइट नहीं करना चाहते थे तो फिर आपने उनके ऊपर चेयर उठाकर क्यों फेंका इतना बवाल काटने की क्या ज़रूरत थी इतना ड्रामा क्यों किया ओह विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा तो हर्ष आ जाओ हम दोनों ही फाइट कर लेते हैं मैंने बहुत दिन से किसी की हड्डी नहीं तोड़ी है ओ तो आ, आओ बहुत मन कर रहा है आ जाओ हर्ष देखते हैं कहाँ जा रहे हो बाथरूम बाथरूम जा रहा हूँ हर्ष ने चिल्लाते हुए कहा और फिर वो तेजी से बाथरूम की तरफ भाग गया फिर विक्रांत अजीब सी नजरों से हर्ष और अनुष्का की तरफ देखने लगा हर्ष और अनुष्का एक दूसरे की तरफ देखते हुए विक्रांत की नजरों से बचने की कोशिश करने लग गए दे। ये देखकर विक्रांत ने अपने हाथ में लिया हुआ स्पून फेंक दिया और फिर वाइन का गिलास उठा एक घूट में वाइन खत्म कर दिया अरे सर प्लीज ऐसा मत करो विक्रांत अभी वाइन पी ही रहा था की अचानक ऐसी उसे पीछे ऐसी किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी यह आवाज सुनकर विक्रांत ने अपना गिलास नीचे रख दिया और फिर पीछे देखने लगा उसने देखा कि वहाँ पर एक अधेड़ उम्र का शख्स जो कि पहले कॉर्नर में बैठा हुआ था वो अब सामने आकर विक्रांत से बातें कर रहा था जबकि उसके साथ एक और आदमी था जो कि थोड़ा जवान नजर आ रहा था वो दूसरे वाले को रोकने की कोशिश कर रहा था अब इसे क्या हुआ विक्रांत को बड़ा आश्चर्य हो रहा था उसने देखा की वो अधेड़ उम्र वाला शख्स उसे गुस्से ऐसी भरी नजरों से देख रहा था सर हमारे पास और भी काम करने को है प्लीज आप इस आदमी के साथ टाइम वेस्ट मत कीजिए उसके बाद उस आदमी ने अधेड़ उम्र के शख्स को रोकने की कोशिश फिर से शुरू कर दी विक्रांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सब क्या हो रहा है विक्रांत ने बिना उन लोगों की तरफ देखे ही अपना मिडिल फिंगर उन्हें दिखा दिया ठीक है उस अधेड़ उम्र के शख्स ने अपने पास में खड़े यंग आदमी को एक साइड में करते हुए कहा और फिर उसने एक चेयर खींच विक्रांत के बगल में लगा दिया फिर आराम से उस चेयर पर बैठते हुए विक्रांत से बात करने लगा दुनिया में दो तरह के लोगों से मुझे सख्त नफरत होती है उस अधेड़ उम्र के शख्स ने बेहद कड़क लफ्जों में बोलते हुए कहा पहला तो ये जो खुद को बदमाश समझते हैं और दूसरा वो जो बेवकूफ के साथ बदमाश होते हैं अगर हमारी दुनिया में ये दो टाइप के लोग निकल जाएं तो हमारी दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी है ना